कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं सुरेंद्र बाबूराम, मास्टर हरीश लाटू हाजरा मली मल्लिक आदि भक्त भी हैं श्री रामकृष्ण पंडित पद्मलोचन की बात कह रहे हैं पद्मलोचन बर्जवान महाराज के सभा पंडित थे दिन का तीसरा पहर है चार बजे का समय होगा आज सोमवार है 30 जून अट्ठारह सौ दिन हो गए जिस दिन रथ यात्रा थी उस दिन कलकत्ते में पंडित शशधर के साथ श्री राम कृष्ण की बातचीत हुई थी आज पंडित जी खुद आए हैं साथ में श्रीयुक्त भूधर चट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं कलकत्ते में इन्हीं के मकान पर पंडित शशधर जी रहते हैं पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं श्री राम कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं नित्यता जिनकी है लीला भी उन्हीं की है जो अखंड सच्चिदानंद है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 गीतों का भाव पहला कौन जानता है कि काली कैसी है सट दर्शन भी उसके दर्शन नहीं पाते दूसरा मेरी माँ किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है उसका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पी कर भी बच गए उसके कटाक्ष मात्र से सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं अनंत ब्रह्मांडों को वह अपने पेट पर डाली हुई है उसके चरणों की शरण लेकर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 क्या और गाना न होगा श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने लगे पहला श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है यह भाव मैंने एक अच्छे भावुक से सीखा है जिस देश में रात नहीं है उसी देश का एक आदमी मुझे मिला है मैं दिन